श्रीमदभागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ सप्तमोध्याय प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन नारद वाच एवं दैत्यसुत पृष्टो महाभागवतु वाचस्मे मानस्थान स्मरण मदनुभाषित नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने इनसे कहा प्रहलाद वाच पित प्रस्थितब तो से मंदरा चलम युद्धोद्यम परम चक्रुर्था दानवान प्रति प्रहलाद जी ने कहा जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंद्राचल पर चले गए तब इंद्रादि देवताओं ने दानों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया पिपील कई रंधी को पतापन पापे न पापो भक्षे तेवादिशवादय वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चीटियां साप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपू को उसका पाप ही खा गया ते मति बलोद्योगम निशम्या सुरयूथपा वध्यम सुरे भीता दुद्रव सर्वतो दिश कलत्रिता गृहा पशुपरिक्ष नावे क्षमा स्वरिता सर्वे प्राण परिप जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा वे उनका सामना नहीं कर सके मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और सासमान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सबके सब इधर उधर भाग गए जलुम पन राजिविर अमराम जय कांखिणस्तु राज, राज महिषि मातरम अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी यहां तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधू को भी बंदी बना लिया ने माराम निमानाम निमा नाम पथे मेरी मां भय से घबराकर कुररी पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र से लिए जा रहे थे देवस देवर्सी नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी मां को देख लिया प्राह मैना सुरपते नुर्मर्ष नागस मुंच मुंच, मुंच महाभाग सतिम परिग्रह उन्होंने कहा देवराज यह निरपराध है इसे ले जाना उचित नहीं महाभाग इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो इसे छोड़ दो तुरंत छोड़ दो इंद्र उच आस्याठरी वीरियम अविष्यम सुरद्विष जावत प्रसवम पदविम इंद्र ने कहा इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर है प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा नारद्वाच अयम निष्कि विष साक्षा महाभागवतो महान या न प्रापसते संस्थान अनंता नारद जी ने कहा इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है विहा्रो देवर्षे मानय वच अनंता प्रिय भक्ते भक्त परिक्रम्या देवर्षि नारद की आवाज सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए तथो नो मातर मृषि समानी आश्वास्य होशताम वसे याव दे भरतुरागम इसके बाद दिवर्षी नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यही रहो तथे त्यवासी देवर्षे अंति साप्युतो भयाम यावद्य परिघोरात जो कहकर वह निर्भयता से से नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या लौटकर नहीं आए भक्त्या परमयासते स्वर ग्य माचा प्रसूत मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा सुशोषा करती रही ऋषि धर्म से तत्व च चो्य निर्मलम देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्व समर्थ उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी तत्व काल से दीर्घ स्त्री मातु स्थिति ऋषि नाधुनाभ्य जहा स्मृति बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई भवताम भूजान में यदि श्रद्धते वच वै सारदी थी श्रद्धात स्त्री बलानाम च में यथा यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है जन्माद्यासन में भावा दृष्टा देह से नात्मन फलानाम इव वृक्ष से जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते ठहरते बढ़ते पकते छीण होते और नष्ट हो जाते हैं वैसे ही जन्म अस्तित्व की अनुभूति वृद्धि परिणाम छह और विनाश, ये छह भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है आत्मा नित्य हो शुद्ध एक क्षेत्र आश्रय अविक्रिय स्विग हेतु व्यापको संज्ञ आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एक क्षेत्र आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सब का कारण व्यापक असंग तथा आवरण रहित है। द्वान आत्मनो परयेह सद्भाव देहा मोहजम त्यज ये बारह आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे स्वर्णम्रावसु हेम कारेश क्षेत्र जो गई अध्यात्म विम्म गतिम लभेत इस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म के द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्मपद का साक्षात्कार कर लेता है। प्रभोक्ता समन्वया आचार्यों ने मूल प्रकृति महतत्व अहंकार और तन मात्राएं इन आठ तत्वों को प्रकृति बतलाया है इसके तीन गुण हैं सत्व रज और तम तथा उसके विकार हैं सोलह दस इंद्रियां, एक मन और पंच महाभूत इन सब में एक पुरुषत्व अनुगत है देहस्थु सर्वसंघातो जगत तस्थिति द्विधा अत्र मृग्या पुरुषो ने त्यजन इन सबका समुदाय ही देह है यह दो प्रकार का है स्थावर और जंगम इसी में अंतकरण इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए व्यतिर अविवे के नत्म सर्गस्थान समाह आत्मा सब में अनुगत है परंतु है वह सबसे पृथक इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए उतावली नहीं करनी चाहिए बुद्धे जागरण स्वप्न सुषुप्ति ताये नुभूयते सौध्यक्ष पुरुष पर जागृत स्वप्न और सुशुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत सबका साक्षी परमात्मा है। बुद्ध हम हैुद्धे गंध वायु विभा जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है वैसे ही बुद्ध के इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने एतद्वारो और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है तस्मा भवन तद भी कर्तव्यम कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम भेज निर्हरण इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए इससे बुद्धिवृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं तत्रोपाय सहसा भगवत यदी स्वरे भगवती यथाय रथि यो तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धिवृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्रो साधन है परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है यह बात स्वयं भगवान ने कही है गुरु शुश्रूषया भक्या सर्वब्धर्पणेन चाधुक्ता ईश्वराराधन चया तत्कर्तन गुणकर्मणा तत्दा बुरूध्यालिंगेक्षारह गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग सत्संग करना भगवान की आराधना उनकी कथावार्ता में श्रद्धा उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है हरि सर्वेशे भूते सु भगवास्तेश्वर भूताल काम स्त साधु मे सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है ऐसी भावना से शक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उसका सम्मान करे एवं निर्जित सडवर्गे क्रियते भक्तिरेश्वरे वासुदेवे भगवती रतिं। काम क्रोध लोभ मोह मद और इन वे सत्रों पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है नृषम्य कर्म आल्याण विरिया लीला तनुतारि जदाति हर्षोत्लकाश्रुगद्गदम रोत्कुद्घाती रोति जदागृह्रस्त इव क्वचिधस त्या क्रंदते ध्यायति वंदते जलमूर्स मुहूर्स सं वक्ति हरे जगत्पते नाराएणी आत्मतिर्गत प्रपा तदापमान मुक्त समस्त तद्भाव बंधन तद्भावभा निर्दग्ध बेजानुशहि योगेण ते त्यथोक्षजम जब भगवान के लीला शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्देक से मनुष्य का रोम रोम खिलुटता है आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने चिल्लाने और नाचने लगता है कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते पते नारायण कहकर पुकारने लगता है तब भक्त के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवान में हो जाता है उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है अथोकहा शुभा शरीर संसातन तद्रह्म निर्वाण सुखम विधाम सुखं भज ततो हृदय हृदय हृदय इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ में हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं इसलिए मित्रों तुम लोग अपने अपने हृदय हुँदे में हृदय भगवान का भजन करो। करोटिप्रयासो रसिम सामान्यत किये असुर कुमारों अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं, उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता है राज कलत्र पशव सुथाद गृहामहि कुंजार कोश भूत कामाह काम क्षण की अरे भाई धन स्त्री पशु पुत्री, पुत्री महल पृथ्वी हाथी खजाना और भाति भात की विभूतियां और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण मनुष्य को क्या सुख दे सकती है वे स्वयं ही क्षण भंगुर हैं एवं का कृता अभी। सयान निर्मला परम भक्त जैसे इस्लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष नाशवान है वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले भी नाशवान और अपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है निर्दोष है केवल परमात्मा न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए अन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए विपर्या समोघम विंधते फलम इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर ही रही उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है सुखाय दुख मोक्षा संकल्प यह कर्मिण सदापनोती हया दुखम अनिहाया सुखावृत कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं सुख पाना और दुख से छूटना परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है कामान मनुष्य इस श्लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही पराया, श्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है व्यवहिता पत्यन दारागार राज्यम राज्य गजा मात्य नृत्या ममतास्पदा जब शरीर की ही यह दशा है तब इससे अलग रहने वाले पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति राज्य खजाने हाथी घोड़े मंत्री नौकर चाकर गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है नित्यानंद महोदेह ये तुक्ष विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं ये जान तो पढ़ते हैं पुरुषार्थ के समान परंतु है वास्तव में अनर्थ रूप ही आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है क्यां देह निशेकादि निरूप्यमान कर्म भी भाइयों तनिक विचार तो करो जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है कर्मान कर्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण तस्माश्च काम धर्माश्चपाश्रया भजता नहीं हयाहम हरिमेश्वरम इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए अर्थ धर्म और काम सब इन्ही के आश्रित हैं बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते सर्वेशा भूतानाम हरिरात्मे प्रिय भूमे जीवसंगीता भगवान श्रीहरि समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रीतम है वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्मभूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में देव के नाम से कहे जाते हैं देवोसुर मनुष्यो वायक्षो गंधर्वे भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान वयम् देवता दैत्य मनुष्य यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है नालं ना दिजत्व देवत्व ऋषि वा सुरात्मजा प्रीण राजा न वृत्त न बहुता न दानम न तपोने दया न शौचम न व्रता भक्त हरिण्यन विडंबनम दैत्य बालकों भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही संपन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है ततो हरौ भगवती भक्तिमान आत्म पंबे सर्वत्र सर्वभूतात्मनेश्वरे इसलिए दानो बंधुओं समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो दैत्य यक्ष रक्षा से स्त्रिअशुद्रजौ कछ खा मृगा पापजीवाते हच्युतता गता भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियाँ शुद्र गोपालक अहि पक्षी मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं लोके एकांत भक्तिर गोविंदे तदे क्षण इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तु में भगवान का दर्शन इतिमद्भागवते महापुराणे पार हस्यां सहितायां सप्तम स्कंधे प्रहलादाचरीते दैत्यपुत्राशाशनम नाम सप्तमोध्याय